श्री श्री राम श्रीरामकृष्णकमृत प्रभो श्रीरामकृष्णस पंडितदर्शन प्रथम परछेद अदर दस, सततम् बुधवासुतराद्रीष्टाब्दस्य जून मसल पंचवश दिवस आषाढ़ीया शुक्ला प्रातः प्रभु राम श्रीरामकृष्ण निमंत्रि सन् कलकाता ईशान गृहम आगता ठनिया भद्रासन वाटिका। तत्र आगम्य श्री प्रभु श्रुत ये पंडित शशधर अनतिदूरे कलेजस्ट्रीट स्थने चट्टोपाध्याध्या तंडित्रिदीक्षा प्रबला अपरातभवन या निर्धारित वेला प्रा दसवादन मित्रमकृष्ण से नीचे अभ्यर्थना प्रकोष्ठे भक्तस उपीष्ट अस्त ईशान से सुविधता भट्टपल्याण तेस्वो भागवत पंडित श्री प्रभुना सह हाजरा महोदय हा। तथा भक्ता अनेेकता सी सादय ईशानशुण अभी उपस्थित कस्न भक्त शक्तुपासक सगता सिंदूरतिलक श्री प्रभुरानंदमय सिंदूरतिलक प्रेक्ष्य हसन वदी असौ तो शलाछन कियत्तर नरेन्द्रमास्टमहोदय तय कालिकातेयनेतन निकेत सामयात ताभ्याभु प्रणम्य त्री प्रभु मास्टर महोदय न्यम अमुक दिने दिनेश गृह जामी अपि गि तथा अपि सह आनसीभु मटर्महोद ब्रूते तद्दी तदृह तद्दिने गृह गंतुका तव कुत्र, मास्टर आर्य निवास कटर्मोदय आर्यदान श्यापुक तेलिपाड़ास्थ विद्यालय समीपे श्रीरामकृष्ण अद कि विद्यालय न गाटरमोदय महाशय अद रथयात्र नरेन्द्र से पितृविगा स पिता ज्येष्ठ कनियो भ्रात्री भ्रातृभगि सी पिता व्यवहारा जीव आसी कि संचिं गंक संसार प्रतिपालन प्रतिनक नरेन्द्रो वृत्तिग्रहण प्रचेषा कुरते श्री प्रभु नरेन्द्र वृत्ति व्यवस्था ईशानाद्वाई कंप्यूट्रोला इत्यस्य कार्यालय कर्मचारिण कस्न अध्यक्ष आसी नरेन्द्र से गृहक्लेश उद्वि ठतिमकृष्ण नरेन्द्र प्रति अहम ईशान तद विषे अवदम ईशान तक्षिणेशर कालीरे एक न्यवसत अवदम तरह अनेक सह पचय अस्त ईशान श्री प्रभु निमंत्र आनीतवा तचन मित्री अभी निमंत्रस पाखो याज बाया तबला सामजन एकेन कृहस्थन पाखो याज कृते समिता समा दत्ता वेला एकदशवादनिता जता अभिलाशो ईशान गायेत, अभो नरेन्द्रो गायत श्रीरामकृष्ण इदानिम प्रतिदान समिता, शमता मन्ने भोजने बहु विलब ईशान सहास्य महाशय नावन विलब भक्ता केचन हसंती। भागवत हसगवत पंडित अभी हसन एक उश्लोक भणति श्लोकावृते पर व्याख्या दर्शना शास्त्रपेक्षया काव्यम मनोरहर यदा कव्यपाठो लोका तदा वेदांत सांख्य न्याय पातंज सकलदर्शना शुष्का प्रतीयते क्यों गीत मनोहर संगीतेन पाषाणहृद किंतु यद्यपि एतावद आकर्षण यदि सुन्दरी रम सुंदरीमी समी समीपेन समीप ग्छति का्यम पति ठीक गीतम की न रोचते मन ताम नारीं प्रति प्रचल पुनः यदा बुभुक्षा क्षुदनुभूति जाये थ का्य गीत नारी किमें न ना रोचते अन्नचिंता चमत्कारा श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्ण अयम अयर रसीक याज चर्म बंधो दृढ़ी नरेन्द्रो गान गायती रंभ श्री प्रभु उपरी स्थित अभ्यर्थना सह मास्टर सटर्मोदय तथा श्रीश अभ्यर्थना प्रकोष्ठो मगोपरी ईशान से स्वर्गत क्षेत्रनाथचट्टोपाध्याय महोदय एकदद्यथना प्रकोष्ठोंयी मास्टर्मोदय श्रीर्षपरिचय प्रदा अवदत् अयम पंडित तथा अतिशयन शातस्वभा आशवाद अब निरविन्नत मम सहायी आसी अयम व्यवहाराजीव्य श्रीरामकृष्ण एता जनस्य एकदृश्सन व्यवहाराजीवता मटर्मोदय प्रमादा तर तत्पथन गमन जातरामकृष्ण अहम गणेशाजीव दृष्टवा त्र दक्षिणेशर कालीरे स्वामी सह मध्ये मध्ये गच्छति अति मधुर न परम गान उत्तम मूंत बहुमे ऋजुस्वभा शेषं प्रति भाई किं सारमीति मनुते शेष ईश्वर अस्त सर्व कुरुते परंत गुणा अस्म यधार्ते तत्व न सम्यक मनुषा ते किएनीलामकृष्ण उद्याने कियो वृक्षा वृक्षेषु कियन्त्यः शाखाः एतत् सकलगणनया तौ किम् त्वम् उद्याने आम्रम् अशितुम् एतः आम्रं, आम्रं खादित्वा गच्छ तस्मिन् भक्तिप्रेमोदयसाधनकृते एव मनुष्यं जन्म त्वम् आम्रम् अशित्वा गच्छ त्वं सुरां पातुम् आयातः शुण्डिकापडे कियन्मण अस्ति इति वार्तया तव एक चषकपात्र पर्याप्त अनंतीलाेदन तौ किं प्रयोजन तदीय गुणा कॉटिवर्षावधि विचारेण अंचि मात्रत अभी ज्ञा न शक्यसी श्री प्रभु किंचित तुषि वर्त पुनरालपति भट्टपल्या कचन ब्राह्मण अभी उपबिष अस्त श्री श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति संसारे किसी अस अत ईशान से परिवार उत्तम अन्यथा पुत्र चेत विध्वा भोगिन गंडिकन परा प्रमत्ता अवश्यंश वन रूप अभविष्य अतिशयक्लेशमुख मनस विद्या एवं प्रायसो न दृश्य हैचतगृहापश्यम कवल विवाद द्वंद हिंसा तथा रोग शोक दारिद्र दृष्टि अवदम माता इद्व गति परवृत्ति विधे दृश्यतांो नरेन्द्र कैदे संकटे आपत आपत पिता दिवं गतः, गृह भोजना भावः, भाव वृत्तिलाभा प्रचेषा कौती नाप्यते इन किंक पश्य मैं असत् गई तब कथ नासी मे पत् अन रागो जाता तत को देश पर कामने कांचने तो वच् यदि कदापि शरीरधारण मट्टपल्याण कि धर्म से सुख्याति अस्रामक आं परिन श्री प्रभु प्रसंगातर अवतारय श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति अस्मा किय्याय आचरितम् ते गायन्ति नरेन्द्रो गायति वयं तु सर्वे प्रनष्टाः